by ET NCERT द्वारा प्रस्तुत है स्पर्श भाग 1 में संकलित निबंध शुक्र तारे के समान पाठ पर आधारित गांधी जी के सचिव महादेव भाई पर एक वार्ता इसमें पाठ का यथावत वाचन न होकर गांधी जी के साथ महादेव भाई के संबंधों के कुछ अनछुए प्रसंगों को शामिल किया गया है महादेव भाई देसाई कहने को तो गांधी जी के सचिव थे और दोनों की वय में लगभग 24 वर्षों का अंतर था लेकिन उनका संबंध अविवक्त आत्मा जैसा था महादेव भाई देसाई को कुछ लोग गांधी जी की परछाई कहते थे कई लोग उन्हें गांधी जी का दाहिना हाथ कहते थे वे गांधी जी की सभी जरूरतों का ध्यान रखते थे उनके व्यक्त अव्यक्त स्नेह और रोष दोनों को पहचान लेते थे महादेव भाई का जन्म गुजरात के सूरत जिले के सरस नाम के गांव में 1 जनवरी 1892 में हुआ था उनके पिता हरिभाई एक प्राथमिक स्कूल में शिक्षक थे और माता जमुना बहन पति की 15 रुपये की तनख्वाह में बड़े अच्छे से घर संसार चला लेती थी केवल 32 वर्ष की उम्र में जमुना बहन चल बसी तब महादेव केवल 7 वर्ष के थे 14 साल की उम्र में महादेव ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली मुंबई विश्वविद्यालय ने बाद में नियम बनाया कि विद्यार्थी 16 साल की उम्र में ही मैट्रिक की परीक्षा दे सकते हैं लेकिन 10 साल के महादेव तो मैट्रिक पास करके मुंबई के एलीफिंस्टन कॉलेज में पढ़ने चले गए एक छात्रावास में मुफ्त रहने खाने का प्रबंध भी हो गया था महादेव ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की महादेव भाई की लिखाई बड़ी सुंदर थी पिता हरिभाई की लिखाई भी बड़ी साफ और सुंदर थी पिताजी ने अपने बेटे की लिखाई पर काफी ध्यान दिया था जल्दबाजी में बेटे की लिखावट बिगड़ न जाए उसके अक्षर साफ और सुंदर रहें इसलिए हरिभाई काफी सचेत थे गांधीजी और महादेव भाई आखिर मिले कैसे यह भी एक दिलचस्प किस्सा है गांधीजी ने अहमदाबाद के आश्रम के लिए कुछ नियमों का प्रारूप तैयार किया था उसकी प्रतियां उन्होंने देश भर में अपने मित्रों को भेजी थीं इन नियमों के बारे में वे दूसरों की राय जानना चाहते थे प्रारूप की कुछ प्रतियां अहमदाबाद के गुजरात क्लब के एक टेबल पर भी रखी गई थीं युवा महादेव भाई और उनके मित्र नरहरी भाई ने प्रारूप की एक प्रति देखी और उन नियमों के संबंध में अपने टिप्पणी गांधी जी को भेज दी 5-6 दिन गुजर गए गांधी जी का कोई जवाब नहीं आया इतने में इन दोनों युवकों को पता चला कि गांधी जी कहीं पर भाषण देने वाले थे दोनों दोस्त वहां पहुंच गए और सभा समाप्त होने पर गांधी जी के साथ-साथ चलने लगे इन लड़कों ने गांधी जी को अपने पत्र के बारे में बताया गांधी जी बोले हां दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र मुझे मिला है क्या तुम दोनों वही हो यदि तुम्हारे पास समय हो तो बातचीत करने आ जाओ रास्ते में उनकी बातचीत चलती रही दोनों मित्र इस पहली मुलाकात में ही गांधी जी से बहुत प्रभावित हो गए थे जब वे घर से लौटे तो दोनों ने गांधी जी के आश्रम से जुड़ने का मन बना लिया था बस उसके बाद तो महादेव भाई को जब-जब मौका मिलता था वे गांधी जी से मिलते रहते थे एक दिन जब वे गांधी जी के पास बैठे थे तब गांधी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में महादेव भाई से कहा मुझे व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी जरूरत है महादेव भाई तो यह सुनकर दंग रह गए महादेव ने पिताजी से इजाजत मांगी मुझे गांधीजी के साथ रहना है पिताजी यह सुनकर खुश हुए लेकिन उन्हें महादेव की चिंता भी थी क्योंकि महादेव का शरीर नाजुक था उन्हें कठोर परिश्रम करने की आदत नहीं थी पिता को डर था कि महादेव शायद कठिन जिंदगी जी नहीं पाएंगे लेकिन बेटे का उत्साह और लगन देखकर उन्होंने हां कह दी पिताजी से इजाजत लेकर महादेव गांधी जी के पास पहुंच गए और तन मन से वे उनकी सेवा में जुट गए वो दिन था सन 1917 2 नवंबर का 4 दिन बाद ही महादेव भाई गांधी जी के साथ बिहार के चंपारण में गए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद किसानों को अपने हक दिलवाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में किया गया था वहीं पर महादेव भाई ने डायरी लिखना शुरू किया था डायरी का पहला पन्ना 13 नवंबर 1917 में लिखा गया था और उसके बाद तो सिलसिला चलता रहा मृत्यु के पूर्व दिन तक यानी 14 अगस्त 1942 तक महादेव भाई शॉर्टहैंड नहीं जानते थे फिर भी सुबह से रात तक और रात से अगली सुबह तक गांधी जी की किन-किन लोगों से क्या बातचीत हुई उन्होंने क्या लिखा या लिखवाया किस व्यक्ति या परिस्थिति के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे उनकी अपनी क्या चिंताएं थी दुविधाएं थी योजनाएं थी इन सब के बारे में महादेव भाई और केवल महादेव भाई ही पूरी तरह से अवगत रहते थे और यह सब वे अपनी डायरी में लिख लेते थे सही और सटीक विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न विषयों पर की जा रही चर्चाओं को समझ लेते थे और अपनी प्रतिक्रिया के साथ उसे डायरी में नोट कर लेते थे यहां तक कि धुरंधर लेखक और जाने-माने पत्रकार भी अपनी अपनी टिप्पणियों को महादेव भाई की डायरी से मिलाते थे शुरू-शुरू में महादेव भाई अपनी डायरी में केवल वे पत्र लिख लेते थे जो गांधी जी उन्हें लिखवाते थे जैसे कि डायरी में लिखा हुआ सबसे पहला पत्र डेनमार्क की मिस एस्टा फेरिंग के नाम से है और उसकी पहली पंक्ति है सफर में भटकते रहने के कारण तुम्हारे पत्र का जवाब नहीं दे सका यह कहना कि संसार में पूर्णता प्राप्त करना संभव नहीं ईश्वर से इंकार करने के बराबर है महादेव भाई की डायरी यानी गांधीजी की डायरी यह डायरिया न होती तो गांधीजी से संबंधित कई बातों का हमें सही रूप से पता ही न चलता महादेव भाई केवल डायरी ही नहीं गांधीजी द्वारा शुरू की गई पत्रिकाएं जैसे यंग इंडिया हरिजन नवजीवन आदि में लेख भी लिखते थे 8 अक्टूबर 1931 की यंग इंडिया पत्रिका में महादेव भाई ने गांधीजी और विश्व विख्यात कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की मुलाकात के बारे में एक आलेख लिखा था जिसकी कुछ पंक्तियां हैं मैं चार्ली चैपलिन के बारे में इसलिए लिखना चाहता हूं कि इतने बड़े कॉमेडियन ने भी गांधी जी के साथ केवल गरीबों के प्रश्न पर चर्चा की एक उदाहरण देखें महादेव भाई ने 26 मई 1932 के दिन लिखा था आज बापू ने अपने लिए खद्दर का एक टुकड़ा काटकर दो तौलिये बनाए 1.5 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा और उसके छोरों पर बखिया टांकते टांकते 2 घंटों तक पत्र लिख पाए यह बात वैसे तो साधारण सी लगती है लेकिन इससे हमें गांधी जी की दिनचर्या उनका काम करने का तरीका समय एवं वस्तुओं की किफाइती के बारे में जानकारी मिलती है गांधी जी प्रत्येक मिनट का इस प्रकार सदुपयोग कर पाते थे उसका एक मुख्य कारण यह भी था कि उनके पास महादेव भाई थे इतने सेवाभावी इतने निष्ठावान और इतने निपुण महादेव भाई जब कारावास में बंदी रहते थे तब भी उन्हें गांधी जी की फिक्र लगी रहती थी और उधर गांधी जी को महादेव भाई की दोनों एक दूसरे को संदेशा भिजवाते रहते थे कि मैं ठीक हूं आप अपना ख्याल रखना एक बार महादेव भाई को कारावास में लिफाफे बनाने का काम सौंपा गया एक दिन में 500 लिफाफे बनाने थे महादेव भाई पूरी निष्ठा से लिफाफे बनाते थे पर उन्हें आत्मसंतोष नहीं मिलता था एक दिन उन्होंने जेलर से कहा लिफाफे की बजाय मुझे कताई का काम दीजिए लेकिन जेलर ने इंकार कर दिया कताई का, का काम यानी गरीब देशवासियों को स्वावलंबी बनाने का काम गांधी जी का काम जेलर ने साफ शब्दों में बता दिया कि चरखे का राजनीतिक महत्व है इसलिए महादेव भाई जेल में चरखा नहीं चला सकते एक अहिंसक स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते महादेव भाई सब कुछ सह लेते थे यह भी सह लिया गांधी जी के साथ-साथ वे भी लगातार घूमते हुए देश भर की समस्याओं का लेखा-जोखा रखते रहे विशाल सभाओं समुदायों मुलाकातों बैठकों में वे हर जगह लिखते रहते वे बहुत कम सोते थे और इतनी व्यस्तता के बावजूद भी उन्होंने सूत कातना नहीं छोड़ा इस अथक जिंदगी में धीरे-धीरे महादेव भाई का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया फिर भी वे अपना दायित्व आनंद से निभाते रहे उन्हें लग रहा था कि वे अधिक समय शायद न जी पाएं भारत छोड़ो सत्याग्रह के दौरान महादेव भाई को आगा खान पैलेस के कारावास में बंदी बना लिया गया था उनकी अदम्य इच्छा थी कि उनके जीवन का अंतिम क्षण बापू के सानिध्य में हो और वही हुआ 15 अगस्त 1942 के दिन बापू की गोद में उनकी मृत्यु हुई और बापू के ही हाथों उनका अगली संस्कार हुआ महादेव भाई में बापू के प्रति असीम निष्ठा थी और बापू को महादेव भाई पर पूरा भरोसा था वे महादेव को अपना वारिस मानते थे नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित प्यारेलाल भवन और उसमें बना महादेव ऑडिटोरियम गांधी जी के इन्हीं दो सहयोगियों की स्मृति को समर्पित है महादेव भाई देसाई अभी आप सुन रहे थे स्पर्श भाग 1 में शुक्र तारे के समान पाठ पर आधारित यह वार्ता विषय संयोजन डॉ कामिनी भटनागर आलेख डॉ वर्षा दास वार्तास्वर राजश्री त्रिवेदी ध्वन्यांकन दीपक पांडे तकनीकी निर्देशन सतीश लाडे निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो